प्रीति जपे अर्थे जपे शोर नहीं करते ओठों में Oh Oh, oh, oh, oh. अब हम निर्विकार नारायण में शांति भा पापताप से विर्म मशीन की ता मशीन की नाई रटना नहीं है योगियों की नाई इसमें डूब का पी युक्ति है कि जगत का जो व्यवहार है आकर्षण है वो कम करके अंतर्मुख हो बड़े बड़े हथियारों के प्रहार सह लेता है दुनिया भर के दुख सह लेता है जरा मन की दौड़ को शांत करने में थोड़ी मेहनत सह के वे दृढ़ता से अभ्यास करे ईश्वर प्राप्ति हो जाती है जिसे श्वास बाहर निकाल दिया और पेट को अंदर हो सके रखे 40-50 सेकंड ऐसा 10 बार करें तो पेट जो बहा इतना ठीक हो जाए ऐसा सौ बार करें पेट ठीक रखे मन ठीक नहीं तो फिर बीमारी होती है डॉक्टर चीर फाड़ के पैसे भी लेंगे और खाट पे भी सुला देते बिस्तर तो तंदुरुस्ती का अभ्यास से तंदुरुस्ती होती है और परमात्मा प्राप्ति के अभ्यास से परमात्मा मिलते जो आप बढ़ा दे परमात्मा के हाथ में वो शांति ध्यान प्रकाशित होगा मेरा चल रहा है मंत्र मंत्र नहीं चले तो उसके अर्थ में मन शांत फिर इधर उधर मन जाए फिर मंत्र चालू ज्यादा देर शांत नहीं मन गड़बड़ करता है देखे चल रहा है थोड़ा मेहनत करें सावधानी बस कई बार आए कई बार आ कई बार ईश्वर को जाने बिना भटकते रहे अजय जैसा कोई नहीं पढ़ता क्या कर लेगा अभी इंद्र बन गया है लेकिन पहले हम भी तो इससे भी बड़े बड़े पद भोग क्या है जन्म में तो क्या होता है सदा तो इंद्र भी नहीं रहेगा क्यों व्यथित होना क्यों डरना क्यों ईर्षा करना सब स्वप्न है सब गुजरना इंद्र ने कहा विरोचन कुमार अपने शत्रु की समृद्धि देखकर भी तुम्हें व्यथा नहीं होती इसका क्या कारण है पराक्रम वृद्ध पुरुषों की सेवा अथवा तप से अंतकरण शुद्ध हो जाने के कारण तो तुम्हें शोक नहीं होता दूसरों के लिए तो ऐसा आचरण सर्वथा कठिन है तुम शत्रुओं के वश में पड़े और उत्तम स्थान स्वर्ग के राज्य से भ्रष्ट हुए इस प्रकार शोचनीय दशा में पड़कर भी तुम्हें शोक क्यों नहीं होता पहले बाप दादों के राज्य पर बैठकर कर सबके महाराज बने हुए थे अब उस राज्य को शत्रु ने छीन लिया यह देखकर भी तुम शोक क्यों नहीं करते लक्ष्मी और धन खोकर भी दुख न मानना बड़ा कठिन है भला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जो त्रिभुवन का राज्य नष्ट हो जाने पर भी जीवित रहने में उत्साह रखे ये तथा और भी बहुत सी कठोर बातें सुनाकर इंद्र ने बलि का तिरस्कार किया बलि ने भी बड़े आनंद से वे सारी बातें सुनी और निर्भय होकर उत्तर दिया इंद्र जब मैं अच्छी तरह काल की कैद में आ गया हूं तो अब मेरे सामने इस प्रकार डिंग हाकने से क्या लाभ है देखता हूं आज वज्र उठाए सामने खड़े हो पहले तुम में इतनी ताकत नहीं थी अब किसी तरह शक्ति आ गई है तो इतनी शेखी बघारते हो तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसी कठोर बात कह सकता है जो समर्थ होकर भी अपने हाथ में पड़े हुए वीर शत्रु पर दया करता है वही महापुरुष माना जाता है जब दो व्यक्तियों में युद्ध होता है तो एक की जीत और दूसरे की हार निश्चित होती है इसलिए तुम ऐसा न समझ लो कि मैंने अपने बल और पराक्रम से ही विजय पाई है आज तो तुम्हारी दशा अच्छी और मेरी इसके विपरीत है यह तुम्हारे या मेरे प्रयत्न का फल नहीं है अतः तुम मेरा अपमान न करो समय समय पर जीव को कभी सुख और कभी दुख मिलता ही रहता है जैसे काल ने इस समय तुम्हें राजा के पद पर पहुंचाया है इसी तरह कभी वह मुझे भी पहुंचाएगा जब समय खराब आता है तो काल से पीड़ित मनुष्य को विद्या तप दान मित्र और बंधु बांधव भी नहीं बचा पाते सैकड़ों आघात करके भी कोई आने वाले अनर्थ को नहीं रोक सकता इंद्र, तुम जो अपने को इस परिस्थिति का कर्ता मानते हो यह अभिमान तुम्हारे ही दुख का कारण होगा यदि पुरुष स्वयं ही कर्ता होता मैं खुश हूं मेरी जीत हो गई मेरा सदा रहेगा तो यही तुमको दुख देगा संसार की कोई परिस्थिति सुख वाली सदा रहने वाली नहीं इसलिए इंद्र अभिमान न करो ये अभिमान दुख का कारण होगा आत्मा के सुख के बिना कोई भी सुख आया तो टिकने वाला नहीं है और दुख भी टिकने वाला नहीं समय के काल मना समय समय के धारा में सब बह जाएगा इसीलिए इन वस्तुओं को सच्चा मानकर गलती में मत पड़ो दुख दुख आया तो दुख दुख भी आया है तो जाता है सुख भी आता है तो जाता है उन दोनों को जो देखता है वो मैं आत्मा ओम ओम ओम उसको जान तो सुख दुख के सिर पर पैर रखे परमात्मा की प्राप्ति देवराज तुम्हारी बुद्धि की सी है इसलिए एक न एक दिन अवश्य होने वाले अपने नाश की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती आ, तुम्हारी बुद्धि गंवरों जैसी एक दिन मौत के होगा सब छूट जाएगा उधर तुम्हारी नजर क्यों नहीं जाती ये शरीर मरेगा और ये संबंध छूट जाएंगे उधर तुम्हारी नजर नहीं जाती तो तुम्हारी बुद्धि गमारो जैसी आखिर ये कब तक ये रिश्ते ये नाते ये अपने और ये कारोबार कब तक ये पद और कुर्सी और वाहवाही कब तक और निंदा भी कब तक दुख भी कब तक सुख भी कब तक सब समय की धारा में बीता जा जानकर सूरमा और संयमी धर्मात्मा बनकर अपने धर्म के फल ईश्वर को पा लेना चाहिए चैतन्य बापू को जान लेना चाहिए। इंद्र संसार में कुछ मूर्ख भी हैं जो तुम्हें अपने ही पराक्रम से उत्तम पदवी को प्राप्त हुए समझकर बहुत बड़ा मानते हैं किंतु संसार में वे लोक मूर्ख है जो पुरुषार्थ करके कोई बड़ा पद पा के समझते हम अपने बल से ही पाया तो अपने बल से पाया तो अपने बल से टिका के रख सदा के लिए समय की धारा में तो छोड़ देना पड़ता है तो फिर मैं मैं क्यों करते हो पुरुषार्थ करो लेकिन अहंकार छोड़कर देव की कृपा है समय अनुकूल है नहीं तो बड़े बड़े अपने बल से जोर मारने वाले भी समय अनुकूल नहीं होता तो पटके जाते जो राज्य करते थे अब उनकी निंदा हो रही और जिनकी निंदा होती थी अखबारों में अब उनकी बाहवाही हो रही जो जेल में पड़े थे वो राज में आ गए जिन पर केस लगे थे वो सत्ता में आ गए जो सत्ता में थे उन पर केस लगने लग उतार चढ़ाव इस संसार का जो नन्ही नन्ही बच्चियां थी वो नानी और दादियां बन गई और जो किसी जन्म की दादी थी वो अभी गर्भ में आके बैठी और बच्ची बन गई जो कभी अच्छे पद पे थे वो अभी मुर्गे बनकर कुकड़ कुकड़ कर रहे और कोई मुर्गे की होनी और बत्तख की में थे वो अभी कहीं ऊंचे पद पर बैठे समय के धारा में सब बदल बदल चांद भी बदला सूरज भी बदले धरती भी बदले आसमान भी बदले तारे भी बदले ये जगत है अदला बदले का मेला हम भी बदले तुम भी बदले दुख भी बदले सुख भी बदले मित्र भी बदले शत्रु भी बदले एक चेतन ना बदले रे उस परमेश्वर की धारणा करके उसमें टिको बेटे सफलता हो गई तो मैंने अपने बल से पा ली तो टिका के देखा अपने बल से समय की धारा में तुम्हारी उन्नति के लिए ईश्वर के लीला है उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव ताकि उतार चढ़ाव को माया समझ के मुझ चैतन्य परमेश्वर में आकर मेरे जीव विचारे पूर्ण सुखी हो जाए पूर्ण ज्ञानी हो जाए क्या करें ऐसे दिन साधु है हया खूब रोया आज से तीस साल पहले की बात है वाराही में मेरा सत्संग के बाद तीस बत्तीस साल पहले बड़ी उम्र का था उस समय मैं तो तीस साल का लगभग था उन्तीस तीस का समझो आज से पैंतीस साल पहले ये आश्रम नहीं हुआ था वहां रहते खूब रोया मैं क्या महाराज बोले मेरा सब कुछ चला गया लोग मेरे को भगवान करके मानते थे अब वो विरोध कर रहे हैं गालियां दे रहे मेरी शक्ति चली गई फलाना चला तो मैंने कहा तुमने त्राटक किया था और किसी को पानी में संकल्प करके देते थे तो ठीक हो जाते और किसी को कुछ हो तो पानी में देख के देते थे तो उनको फायदा हो जाता था अब वो शक्ति खर्च हो गई तो तुम्हारा संकल्प फलता नहीं तो कि वही मित्र शत्रु हो गए तो उसकी बस मेरे प्रति आस्था हो होगी श्रद्धा हो होगी सन्यासी तो वही आप तो जाएंगे तो बहुत छोटी बात है जब व्यक्ति में एकाग्रता का बल होता है धर्म का बल होता है पुण्य का बल होता है समय अनुकूलता का बल होता है तो वो लोग वाह करते और कोई भी काम करता है तो सफल हो जाता है और जब वो खर्च हो जाता है अथवा तो समय विपरीत हो जाता है तो फिर हो जाता है एक ऐसी जगह है कि जहाँ से पतन और उत्थान नहीं वो है इस सब से परे अपना ओम का मूल स्वाभाविक चैतन्य से तो तार चढ़वाएगा लेकिन शुभ नहीं होगा दुख नहीं होगा मनसूर को शूली पे चढ़ा दिया पूजा जाता था और शूली पे चढ़ा गया तो अनल सुकरात को जहर दिया तो बोले मैं